अनुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों हम सब लोग मानव जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं इस दृष्टि से कि इसको सफल बनाने के उपाय निकालें। विश्लेषण करने से ऐसा स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्तित्व में भौतिक पहलू भी हैं और अलौकिक तत्व भी हैं। भौतिक पहलुओं को लेकर हमारा जगत से संबंध बनता है अलौकिक तत्वों के आधार पर अविनाशी जीवन की मांग रहती है अपने में यह हमारा एक चित्र है अब सत्संगी होने के नाते साधक होने के नाते सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासु होने के नाते परम प्रेमास्पद प्रभु के परम प्रेम के अभिलाषी होने के नाते देखना है कि कैसे हम एक ऐसा सामंजस्य उपस्थित करें कि कुशलता पूर्वक संसार में रहना भी हो जाए संसार के बंधन से मुक्त भी हम हो जाएं और अलग अगोचर अदृश्य अज्ञात परमात्मा के प्रेम से भरपूर भी हो जाएं। इसके लिए एक जीवन शैली हम लोगों को चाहिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इन दोनों के सहारे जगत के साथ संपर्क हम बनाते हैं और दोनों तरह के व्यवहार मानव समाज में चलते हैं अर्ण जल इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता स्थूल शरीर की भूख कहलाती है और मेरा कोई समर्थक हो मेरा कोई साथी हो कोई मुझसे प्यार करे कोई मेरा दिया हुआ प्यार स्वीकार करे कोई मुझे वस्तुए दे कोई मुझसे वस्तुएं ले कोई मेरे संकल्प की पूर्ति में सहायक बने किसी की संकल्प पूर्ति में मैं सहायक बनू कोई मेरे सुख दुख में शामिल हो किसी के सुख दुख में मैं शामिल हूँ ये सब मानसिक भूख कहलाती है मनोवैज्ञानिक भाषा में एक को फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं और दूसरे को साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं मान बड़ाई प्रशंसा पाने की इच्छा ये सब साइकोलॉजिकल नीड कहलाती है इनकी पूर्ति के लिए संसार के साथ संपर्क बनता है अब सत्संगी होने के नाते जीवन के लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने रखा चिर शांति दुख निवृत्ति जीवन मुक्ति भगवत भक्ति यह हमारा लक्ष्य हुआ यह वास्तविकता है और इनके बिना किसी भी प्रकार से कभी भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगी जो अपने आप में संतुष्ट होना पसंद करे जो पराश्रय और पराधीनता से मुक्त होना पसंद करे जो अनंत परमात्मा का प्रेमी होकर प्रेम रस में मस्त रहना पसंद करे उसके लिए आवश्यक हो गया कि इस बात पर विचार करे कि शरीर और संसार को लेकर हम क्या करें चिर शांति न शरीर दे सकता है न संसार ही दे सकता है जीवन मुक्ति न शरीर ही दे सकता है न संसार ही दे सकता है क्योंकि इनके दायरे की बात ये नहीं है और चिर शांति दुख निवृत्ति जीवन मुक्ति के बिना जीवन की पूर्णता नहीं होती तब क्या होना चाहिए एक अपनी भूल विचार करने के लिए आप भाई बहनों के सामने रख रही हूं आप देखिए जब तक हम लोग अपने को शारीरिक और मानसिक भूख मिटाने की सीमा में सीमित रखते हैं तब तक क्या होता है कि सेवा त्याग प्रेम उदारता करुणा जितनी अच्छी बातें हैं मानव जीवन के जो ऊंचे मूल्य हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता उनकी उपेक्षा करके हम शारीरिक और मानसिक भूख को मिटाने में लगे रहते हैं ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम कर देने से अधिक संपत्ति आ सकती है तो जो नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे इसलिए कि अधिक संपत्ति आ जाएगी अब कोई पूछे कि क्या करोगे भाई अधिक संपत्ति लेकर तो अधिक संपत्ति लेके हमको अधिक सुख से रहने को मिल जाएगा और बहुत दिनों तक हमारे बाल बच्चों को अधिक धन कमाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी ठीक है अब सोचिए जिस संपत्ति को बढ़ाने के लिए आपने हृदय के ऊंचे मूल्यों को घटा दिया सत्य का सहारा छोड़ दिया सामाजिक हित की परवाह नहीं की इससे आंतरिक मूल्य बढ़ की गया कि घट गया घट गया समझ में आ रहा है अब देखो कितनी बड़ी भूल हम लोगों से होती है किसी से पूछो कि बहुत सी वस्तुएं लेकर क्या करोगे भाई इतनी सामग्री क्या करोगे तो कहेगा कि उसके सहारे में आराम से रहूंगा अच्छा अब बताओ कि वस्तुओं का महत्व तो है कि आराम का महत्व तो है एक आराम का महत्व तो है आपके जीवन में सुख की सामग्री का महत्व तो है कि हृदय की शांति का महत्व तो है तो आप कहेंगे कि शांति का महत्व तो है तो भाई देखो सत्य का सहारा खोने से शांति मिलती है कि सत्य के सहारे रहने से शांति मिलती है अब हम लोग करते क्या हैं भौतिक उपादानों को जुटाने में सुख की सामग्री को जुटाने में उसको बनाए रखने में अपनी जो दैवी संपदा है उसको हम घटाते चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या बताएं कहीं शांति नहीं है कहीं आराम नहीं है यह बहुत जरूरी बात है आप क्या साधना करेंगे साकार उपासक बनेंगे कि निराकार उपासक बनेंगे कि कहाँ जाएंगे कि कहाँ रहेंगे सो सब बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कर लीजिएगा जैसी आपको सुविधा मिले जो जी में आए लेकिन ध्यान देकर देखिए कि शारीरिक और मानसिक भूख की अपेक्षा शांति मुक्ति और भक्ति को प्रधानता नहीं दीजिएगा तो काम नहीं बनेगा अब आदमी करता क्या है देखो भीतर भीतर बहुत तकलीफ पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ज्यो त्यो करके सही गलत तरीके से इंतजाम करके भी त्यौहार को उसी स्टैंडर्ड से मनाना चाहिए जिससे कि समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे अच्छी बात है भाई यह मानसिक भूख है कि समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे तो अच्छा लगेगा तो उसकी कोई सीमा है नहीं है सदा के लिए बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी उसको छोड़ करके आपको हटना पड़ेगा कि नहीं आपको छोड़ करके वह हट जाएगी कि नहीं जो बात बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर आपके सामने आई है वह बात बदल जाती है कि नहीं बदलती अगर उस बदल जाने वाले के लिए उस छूट जाने वाले के लिए आपने सत्य का पल्ला छोड़ दिया धर्म का पल्ला छोड़ दिया कर्तव्य का पल्ला छोड़ दिया परमात्मा का सहारा छोड़ दिया तो लाभ हुआ कि हानि हुई स्पष्ट है कि हानि हो गई काफी समय तक ऐसी मंडली में मुझे रहना पड़ा कि जिन लोगों के सामने ईश्वर की और धर्म की चर्चा ही नहीं थी और दुनिया के एक बुद्धिमान आदमी ने कह दिया कि रिलीजन इज दी ओपियम ऑफ सोसाइटी उसको अपनी बुद्धिमानी का अभिमान था तो उसने धर्म को समाज के लिए अफीम के समान बता दिया कि लोगों को खिलाकर नशे में सुला दो तो वे किसी प्रकार की तकलीफ की शिकायत नहीं करेंगे अब ये पागलपन है कि क्या है जो सदा के लिए रहने वाला है उसको तो आँखों के सामने से हटा दो और जो दिन रात बदलता हुआ हमारी आँखों के सामने से जल प्रवाह के समान एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ निकलता जा रहा है उसी को पकड़ने की बात कह करके आदमी बुद्धिमानी का परिचय देता है उससे लाभ नहीं होता अपने लोगों को तो उतना पता नहीं है चकाचौ की दुनिया हम सब लोगों ने देखी नहीं है सुनते ही रहते हैं दूर से लेकिन जहाँ बहुत संपत्ति है वहाँ के रहने वाले जिन्होंने खूब प्रचुर मात्रा में भौतिक सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है सुख के लिए उन्हें भी आराम नहीं है वे लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं और अपना देश छोड़ छोड़कर भारतवर्ष की ओर भाग रहे हैं इस आशा में कि भारतवर्ष जाकर के कुछ शांति का मार्ग खोजें। जिन लोगों ने बहुत सारे कपड़े बनवा लिए और खूब पसंदगी के ढंग ढंग के ड्रेस पहन लिए शौक पूरा कर लिया देख लिया उनके जीवन में भी इतनी नीरसता छा गई है कि अब वे बिल्कुल विपरीत ढंग से रहने लग गए हैं मैले फटे कपड़े बदन पर पड़े हैं बटन खुले हुए हैं अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं वे उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है तो भौतिक सामग्री जो है वह शरीरों की सेवा के लिए उपयोगी अवश्य है लेकिन उस भौतिकता के आधार पर कोई मनुष्य जीवन को सरस बनाना पसंद करे तो आज तक हो नहीं सका कभी होगा नहीं अब अपनी अपनी दशा हम लोग देख लें सब चर्चा के आधार पर हम लोगों ने यह स्वीकार कर ही लिया कि अब तक का समय जो हमें मिला उसका अधिकांश भाग और अपनी अधिकांश शक्ति संसार में सुखपूर्वक रहने का इंतजाम करने में बिता दिया है आज क्या हृदय की नी मिट गई अभाव मिट गया नहीं मिटा दस बरस पहले ऐसा लगता था कि मुझे यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए बहुत कुछ चाहिए था और हमने उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ किया भी अब आप सोचकर बताइए कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गईं कि अभी विशेष है पहले से कम है कि ज्यादा है सोचो तो तो देखो भाई कम हो या ज्यादा अगर एक भी इच्छा रह गई है तो भौतिक सीमा के बंधन में बांधने के लिए वो पर्याप्त है अपने लोगों के सामने मैं अगली बात जो रखने जा रही हूँ वो ये है कि सत्संग करना भी आवश्यक है संत महापुरुषों के बचनों को सुनना भी आवश्यक है सद ग्रंथों का पाठ करना भी आवश्यक है लेकिन उसमें से जो कुछ सुनने में आवे अपनी समझ में आवे उसको मानना भी आवश्यक है तभी आराम मिलेगा सत्संग भवन में बैठ करके सब चर्चा हम लोग सुनते हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और फिर लोग क्या कहते हैं बड़े बड़े समझदार लोगों के मुख से मैंने सुना है कि जब व्यवहार के स्तर पर आते हैं तो कहते हैं कि भाई आदर्श तो आदर्श है व्यवहार तो व्यवहार है व्यवहार ऐसा ही होगा आप सोचिए कि अगर व्यवहार वैसा ही होगा तो फिर जीवन भी वैसा ही रहेगा ऊंचा कैसे उठेगा नहीं उठ सकता अगर आज अनेक प्रकार की चिंताओं से और भय से कोई भरा हुआ है तो इन चिंताओं से और भय से छुट्टी कैसे मिले जो नहीं करना चाहिए उसे करना बंद करो तो जीवन में शांति आ आप अपने को देखिए मानव जीवन में बड़ी विलक्षणता है इसमें एक और अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं तो दूसरी ओर सत्य की जिज्ञासा और परम प्रेम की अभिलाषा भी है अविनाशी जीवन की मांग भी है जन्म मरण के बंधन से स्वाधीन होने की आवश्यकता भी है पराश्रय और परिश्रम से सदा के लिए मुक्त होने की मांग भी है अब आप ही विचार करके मुझको बताइए कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए वास्तविक जीवन की मांग को छोड़ना चाहिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए महापुरुषों ने अपनी वास्तविक जीवन की मांग की पूर्ति में ही शरीर और समाज की सेवा को एक साधन बना लिया। ऐसा नहीं किया कि शारीरिक और मानसिक भूख मिटाने के लिए सत्य पर से दृष्टि हटा लें धर्म पर से दृष्टि हटा दें, जो नहीं करना चाहिए सो करने लग जाएं, ऐसा उन्होंने नहीं किया जितने भी सच्चे साधक हुए संत हुए महापुरुष हुए संसार में भक्त हुए भगवान के उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने शारीरिक सेवा और समाज की सेवा को अपने वास्तविक मांग की पूर्ति में एक सहयोगी साधन बनाया हम लोगों के जीवन में अगर जल्दी जल्दी उन्नति नहीं हो रही है शांति की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है ईश्वर विश्वास के आधार पर निश्चिंतता और निर्भयता हम लोगों को नहीं मिल रही है तो इसका कारण क्या है कारण यही है कि हमने वास्तविक जीवन की मांग को प्रधानता नहीं दिया है अभी तक सुख और सम्मान के पीछे पड़े हैं आज से इसी क्षण से हम सभी भाई बहनों को इस बात पर दृष्टि रखनी पड़ेगी कि इच्छाओं की पूर्ति के सुख के लिए हम सत्य का सहारा नहीं छोड़ेंगे अकरणी कर्म नहीं करेंगे झूठ बोलने का सहारा नहीं लेंगे दूसरों को तकलीफ देकर अपने सुख का संपादन नहीं करेंगे दूसरों को दुख देकर अपने सुख का संपादन बहुत बड़ी हिंसा है फिर भी सुख के प्रलोभन में पड़ा हुआ आदमी ऐसा करता है तो सोचो उसको शांति कैसे मिले सत्संगी लोगों के बीच अहिंसा की चर्चा चलती है मक्खी मच्छर मारने की बात भी चलती है मारना चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा कभी कभी मैं सुनती हूँ लेकिन देखिए अरे भाई दस व्यक्तियों के साथ मिलकर एक परिवार में रहते हो और तुम्हारे मन की एक बात पूरी नहीं हुई तो क्रोधित होकर के होकर के कठोर वचन बोल करके मुख बिगाड़ करके वायुमंडल में क्रोध क्षोभ और उदासी फैलाते हो तो ये हिंसा नहीं है तो बड़ी हिंसा है अपने संकल्प की पूर्ति के लिए दूसरों की खुशी की परवाह न करना अपने मन को खुश करने के लिए जो नहीं करना चाहिए सो करना सच्चाई को छोड़ देना ईमानदारी को छोड़ देना असाधन है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में अशांति भर गई हो पारिवारिक जीवन में अविश्वास और प्रेम की जगह कलह भर गया हो और सामाजिक जीवन में सहयोग की जगह पर संघर्ष भर गया हो तो सबके मूल में आप इस बात को जानिए कि मनुष्य होकर हम लोगों ने सत्य का धर्म का परमात्मा का महत्व नहीं माना और शारीरिक तथा मानसिक भूख को मिटाने में ऐसे लग गए ऐसे बेहोश हो गए कि जीवन के ऊंचे मूल्यों का हमारी दृष्टि में कोई स्थान ही नहीं रहा फिर आदमी कहता है कि बड़ी शांति है बड़ा संघर्ष है मानसिक रोगों की वृद्धि हो रही है ट्रैंकुलजर की खपत बढ़ती चली जा रही है क्या हो गया भाई हो गया यह कि आप मुख से तो कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए और जिंदगी बिताते हैं अशांति की वृद्धि के ढंग से हृदय में असंतुष्टि की पीड़ा आप अनुभव करते हैं असंतुष्टि को मिटाना पसंद करते हैं लेकिन अपने आप में संतुष्ट रहने के जो उपाय हैं, उनको मानने को तैयार नहीं है जो सामूहिक सत्संग होता है जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, सत्य की चर्चा हो रही है इसको पूरा कर लेने के बाद हम सभी भाई बहनों को कुछ देर के लिए अकेले अकेले चुपचाप बैठ करके फिर इन बातों पर मनन करना चाहिए आप में बल आ जाएगा किस बात के लिए बल आ जाएगा कि हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए सत्य का सहारा प्रेम का सहारा नहीं छोड़ेंगे ऐसा बल आ जाएगा आप उसकी आवश्यकता महसूस करें और आप मान लें कि त्याग की बात और भगवत भक्ति की बात तो प्रार्थना मंदिर में बैठकर कर करने की है चतुराई चालाकी व्यवहार में करनी ही चाहिए उसको आप उचित समझेंगे तो कैसे उसको छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो उससे ऊपर कैसे उठेंगे इतनी छोटी छोटी बातों में मैंने आदमी को अपना मूल्य घटाते हुए देखा है की मैं क्या बताऊ बड़ा दुख होता है मुझे जैसे किसी को कोई वस्तु चाहिए तो भाई अर्थ संपन्न हैं तो कायदे से खरीद कर ले आए धन नहीं है तो अपना मूल्य घटाते चले जाओ किसी संपत्तिशाली के आगे हाथ फैलाओ उससे कहो कि हमको यह चाहिए उससे नहीं हो सका और कहीं दुर्बलता दिखाई देती है तो लड़ झगड़ के ले लो उससे भी काम नहीं चल सका तो आंख छुपाकर चुराकर ले लो किसी भी प्रकार से उसको ले करके ही चैन लो ठीक है वस्तु ले करके तुमको लगता है कि मैं समर्थ हूँ मैंने ले लिया लेकिन उसके बदले में तुम्हारे हृदय में शुष्कता आ गई सत्य से तुम दूर होने के कारण नीरसता कठोरता की पीड़ा अनुभव करते हो तो घाटा लगा कि लाभ हुआ सोचो बड़ा भारी घाटा लगा बहुत पुरानी बात है 1931 में नमक कर आंदोलन के समय गांधी जी जब जेल में थे तो जेल में से वे अपने लोगों के लिए प्रवचन लिख लिख कर भेजा करते थे मंगल प्रभात के नाम से प्रकाशित किया गया है उसमें लिखा है उसी समय का पढ़ा हुआ है उसमें लिखा है कि परमात्मा सत्य है ऐसा कहने के बजाय सत्य ही परमात्मा है यह कहना अधिक मोजू लगता है गांधी जी की भाषा है उसी समय का पढ़ा हुआ अभी तक मुझे उसी ढंग से याद है परमात्मा सत्य है यह कहने के बजाय सत्य ही परमात्मा है ऐसा कहना अधिक मौजूद लगता है और फिर आगे उन्होंने कहा कि परमात्मा की आराधना के लिए हमारे जीवन में भीतर बाहर सब तरफ सत्य की ही घाला मेली हो यह वाक्य लिखा है उन्होंने वचन में व्यवहार में चिंतन में दूसरों के प्रति अपना संबंध बनाने में बनाए रखने में एक एक सुई की नोक के बराबर भी सत्य का सहारा जो छोड़ता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है समझ में आया अब देखो धन संपत्ति के लिए या झूठी मान बढाई प्रतिष्ठा के लिए अगर आपने सत्य का सहारा छोड़ दिया तो इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कभी संभव नहीं है। परंतु जिन महानुभाव महा ने परमात्मा के प्रेम को बनाए रखने के लिए जगत का सहारा छोड़ा तो परमात्मा इतने समर्थ और इतने उदार और इतने प्रेमी स्वभाव के हैं कि उस व्यक्ति को अपने गले लगा ही लेते हैं और जहा जहां उसने जो कुछ त्याग किया था वह सारा उसका वैसे ही भरा पूरा कर देते हैं और भी उससे अधिक कर देते हैं देते देते उनकी उदारता की सीमा ही नहीं होती है इतनी उदारता से दे देते हैं स्वामी जी महाराज ने बार बार मुझको कहा था कि देवी जी मांगने की बात नहीं रहेगी सोचना मत अगर तुम मांगोगी तो तुमको घाटा लगेगा तुम कुछ मत कहना वे परम उदार अपनी उदारता से देना आरंभ करेंगे तो उतना देंगे उतना देंगे जितने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते अब मैं आपको एक गृहस्थ का उदाहरण सुनाती हूँ जिन्होंने लौकिक लाभ की अपेक्षा ईश्वर के आश्रय को प्रधानता देना पसंद किया हमारे जान पहचान के एक सत्संगी भाई उनका नौजवान लड़का बहुत बीमार मरनासन दवा खरीदने को आदमी भेजा तो दुकानदार ने ब्लैक का दाम मांगा उनके घर का नियम है कि ब्लैक का सामान नहीं खरीदेंगे दवा नहीं आई डॉक्टर ने कहा कि अगर यह इंजेक्शन आज रात तक नहीं लगेगी तो लड़का सवेरे तक नहीं बचेगा साधु संत गृह त्यागी सन्यासी की बात नहीं करती हूँ मैं यह गृहस्थ की चर्चा है डॉक्टर ने कह दिया बाप ने सुन लिया बाप ने कहा कि भाई ब्लैक वाली दवा तो हमको मंगानी नहीं है अब दवा पढ़ नहीं सकती रात में इंजेक्शन लग नहीं सकता चलो बैठो अब भगवान को पुकारो भगवान को रक्षा करनी होगी तो करेंगे और वे जो चाहेंगे सो होगा उस समय लड़के के दादा भी जिंदा थे दादी भी थी माँ बाप भी थे बड़े भाई छोटे भाई बहन सभी थे सारा परिवार बीमार बच्चे के चार पाई के चारों ओर बैठ करके भगवान को पुकार रहे हैं यह गृहस्थ के घर की चर्चा है इन्होंने मोह की रक्षा के लिए अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा समझ में आता है मोह की रक्षा के लिए सिद्धांत को नहीं छोड़ा ब्लैक की दवा नहीं मंगानी है तो नहीं मंगानी है उन्होंने सोचा दवाई देने पर भी रक्षा करने वाला परमात्मा ही है तो चलो बैठ करके उसे ही पुकारेंगे अगर उसने रक्षा कर दी तो बिना दवाई के भी रक्षा हो जाएगी अगर उसके विधान में लड़के को मरना ही है तो दवाई भी क्या करेगी ऐसा सोचकर बैठ गए भगवान को पुकारने लग गए भगवान ने लीला की उन्होंने 12 बजे रात को दुकानदार के घर पर दो व्यक्तियों को भेज दिया दुकानदार ने पूछा भाई क्या बात है तो उससे कहा गया कि तेरी दुकान में ये दवाई है उसने कहा हाँ है ग्राहक आए थे खरीदने के लिए तो तुमने दिया क्यों नहीं तो उसने कहा देता क्यों नहीं बेचने के लिए दवाई रखता हूं जरूर देता लेकिन मैं जो दाम मांग रहा था उन्होंने नहीं दिया उससे कहा गया कि तुम्हें मालूम नहीं है भगवान के भक्त का काम बिगड़ गया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा चल तू दुकान खोल और दवाई दे और सही दाम पर दे दुकानदार को दूसरों का नुकसान पहुंचा के लाभ लेना पसंद था लेकिन अपना सर्वनाश तो उसे पसंद नहीं था वह डर गया उसने जाकर दुकान खोल दिया सही दाम पर दवा दे दी दवा आ गई इंजेक्शन लग गया और लड़का अभी भी भला चंगा जीता जागता है अच्छी तरह से अपने माँ बाप को परिवार को पाल रहा है <coughs> यह उदाहरण रख रही हूँ मैं अपने लोगों के सामने मनुष्य के जीवन में सत्य का मूल्य है परमात्मा का मूल्य है उदारता का मूल्य है सेवा का मूल्य है किस बात के लिए हमारी मांग की पूर्ति के लिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे चाहिए सिर शांति मुझे चाहिए जीवन मुक्ति मुझे चाहिए भगवत भक्ति तो इसके लिए जिन बातों का मूल्य है उनको अगर संभाल करके रखोगे नहीं तो किसी जादू मंत्र से शांति मुक्ति भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी अब देखो उन गृहस्थ को अपनी संतान के प्रति जो अपना मोह होता है उसकी रक्षा के लिए जो नहीं करना चाहिए था सो नहीं किया गया जिसके बल पर उन्होंने इतना बड़ा साहस किया वह उनको कैसे छोड़ देता उसने रक्षा कर दी अब देखिए यहाँ बैठ करके कितनी खुशी के साथ हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है यह कहना हमारे अहम पर स्टैम्प लगाता है अब फिर इसका निरादर कभी मत करना ये बहुत जरूरी बात है अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए एक परिवार में दो भाई थे साथ साथ कारोबार करने वाले एक का देहांत हो गया उनका छोटा लड़का रह गया बच्चा छोटा ही था चाचा ने उसको पाल करके सयाना कर दिया पढ़ा लिखा दिया ब्याह कर दिया संपत्ति काफी थी लेकिन चाचा ने एक मकान और दस हजार रूपए दे करके उसको अलग कर दिया कि तेरा काम हो गया अब तू तो अपना कमा खा उसने कहा कि चाचा जी संपत्ति तो काफी है हिस्सा करके मुझे दीजिए चाचा ने कहा हिस्सा कैसा है तेरा तेरे को पालने में पढ़ाने में ब्याह करने में काफी खर्च मैंने कर दिया अब इससे ज्यादा नहीं दूंगा उस लड़के ने सोचा ठीक बात है बाप की अनुपस्थिति में चाचा ने सब काम किया इनके प्रेम को सुरक्षित रखना है मुझे पैसे के लिए इनसे लड़ूंगा नहीं धन संपत्ति को उसने कम महत्व दिया और प्रेम को अधिक महत्व दिया वही आदमी स्वामी जी महाराज को बता रहा था खुद ही कि महाराज जी बहुत समय नहीं लगा थोड़ा ही पैसा लेके मैंने कारोबार किया और दो तीन वर्षों के भीतर ठीक उतनी संपत्ति मेरे पास हो गई जितनी हिस्से में मेरे आ सकती थी होता है ऐसा हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक बात है कि ऐसी घड़ी आ जाए अपने सामने तो ईश्वर विश्वास के लिए उत्तम घड़ी आई है ऐसा मानकर आनंद लेना चाहिए सत्य का सहारा पकड़ो तो उसी सत्य में से सारा संसार बना है उसके लिए कोई बात असंभव है क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सत्य के संबंध को सजीव बनाने के लिए मिथ्या संबंधों का त्याग किया तो जो सत्य है जो नित्य है जो समर्थ है जो सर्वज्ञ है वह आपको निराधार छोड़ देगा जी, नहीं छोड़ेगा तो दोनों चित्र मैं अपने लोगों के सामने रख रही हूँ एक चित्र ऐसा देखिए जैसा हम लोगों ने अब तक बहुत बार किया होगा कि अब क्या करें प्रतिष्ठा की बात है मौके की बात है सब लोग इकट्ठे हुए हैं ऐसे करना है वैसे करना है तो सही गलत जैसे भी ढंग से हो इंतजाम करके काम कर लो एक तरीका हो गया और एक दूसरा देखिए एक अवसर ऐसा भी सामने रखो जबकि संकट सामने आया लेकिन ईश्वर के विश्वास को सजीव रखना पसंद किया वस्तु विश्वास और व्यक्ति विश्वास को महत्व नहीं दिया तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है समझ में आता है अवश्य ही ईश्वर विश्वास श्रेष्ठ है और अगर हमारी साधना सफल नहीं हो रही है मंत्र जाप में रस नहीं आ रहा है ध्यान लगाने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है मुख्य सत्संग में बैठते हैं तो शांति सुरक्षित नहीं रहती है अगर यह तकलीफ है तो सोच लो कि क्यों है वह मेथड गलत नहीं है बताने वाले संत ने झूठी बात हमको नहीं बताई है जिन ग्रंथों में यह सब चर्चा लिखी हुई है वहाँ गलत सलत झूठ मुठ को नहीं लिखा है गलती उन सब में नहीं है अपनी ही गलती है सत्संग में बैठ मैंने सत्य का महत्व सुना और व्यवहार के क्षेत्र पर उतर गए तो नाशवान को महत्वपूर्ण मान लिया बस यही गलती है अविनाशी पर से मेरी दृष्टि हट गई यही भूल है इसे मिटाना होगा सफलता अवश्य मिलेगी नई बात कुछ नहीं है भाई बात उतनी ही सी है फिर उपसंहार के रूप में एक बार और दोहरा ले अभी से आज से इसी समय से चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते हुए सब समय इस बात का ध्यान रखो कि भाई शारीरिक और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दैवी संपदा को नहीं छोड़ेंगे धर्म का पल्ला नहीं छोड़ेंगे सत्य का सहारा नहीं छोड़ेंगे परमात्मा का सहारा नहीं छोड़ेंगे अगर यह बात आपको जच रही है और आज से ही इसके अनुसरण का प्रयास हम लोग करें तो वे परम कृपालु सर्वज्ञ हमारे ही में नित्य निरंतर विद्यमान हैं, और उनकी विद्यमानता का इतना प्रत्यक्ष आभास आपको मिलता रहेगा मिलता रहेगा कि साहस बढ़ता जाएगा शक्ति बढ़ती जाएगी और हम सब लोग अपने जीवन को पूर्ण बना सकेंगे निवृत्ति मानव मात्र को चाहिए दुख निवृत्ति जीवन की मौलिक मांग है इसकी पूर्ति अनिवार्य है इसमें साधक मात्र सर्वथा स्वाधीन एवं समर्थ है अब सोचिए जिस दुख का कारण कोई और होगा उसको आप मिटा कैसे सकेंगे मिटा ही नहीं सकते परंतु संत जनों के जीवन का यह अनुभूत सत्य है कि सर्व दुखों की निवृत्ति होती है अतः अपने दुख का कारण किसी और को मत मानो सुख की आसक्ति से दुख की उत्पत्ति होती है सुख की आसक्ति अपनी भूल है इस भूल को मिटाने से दुख मिट जाता है सुखाशक्ति का त्याग करने में मानो सर्वथा स्वाधीन एवं समर्थ है अतः यह निर्विवाद सत्य है कि अपने दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता श्री स्वामी जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है एक बार वे एक मित्र के साथ टहलने गए थे चलते चलते जल की आवश्यकता पड़ी तो सड़क के किनारे एक बगीचा था उसमें जल था तो स्वामी जी के मित्र ने स्वामी जी महाराज को बगीचे में ले जाकर जल के पास बैठा दिया स्वामी जी महाराज हाथ मुंह धोने लगे कुल्ला करने लगे इतनी देर में उनके मित्र दौड़े हुए आए कहने लगे कि स्वाम जी महाराज स्वाम जी महाराज बगीचे का माली बहुत गाली दे रहा है स्वाम महाराज ने सुना और हंस करके कह दिया कि भैया वो गाली दे रहा है ना तुम जाकर उससे कह दो कि हम गाली नहीं लेते अपने में यदि देह का अभिमान नहीं है तो दूसरा कोई किसी भी प्रकार से अपमान का दुख दे ही नहीं सकता अपमान का दुख अपने को क्यों होता है इसलिए होता है कि देह का अभिमान लेकर समाज में हम रहते हैं तो सम्मान सुखद लगता है फिर अपमान दुखद लगता है तो ना कोई सम्मान देकर हमें प्रभावित कर सकता है ना कोई अपमान के द्वारा हमें दुखी कर सकता है हम अपमान और सम्मान से आक्रांत जो होते हैं तो अपनी भूल से ही होते हैं। अपनी भूल मिटा दे तो सर्व दुखों से मुक्त हो जाए